सर्वत्र व्याप्त सबके अंदर अंतर्यामी रूप से प्रेरणा दे रहे उसी परमात्मा की प्रेरणा से ही हम लोग ऋग्वेदी या ईतरीय उपनिषद को लेकर विचार कर रहे तो यहां तक उस परमात्मा ने सारा जगत को उत्पन्न भी किया अन्न की उत्पत्ति भी किया जैसा कोई मालिक मकान बनाता है मकान बनाने के बाद उस मकान को इधर उधर सफाई करने के लिए देखपाल करने के लिए लोगों को भी रखना है किंतु मालिक के बिना ये जो मकान है ठीक ठीक से नहीं चल सकता वैसे ही उस परमात्मा ने विचार किया इसलिए हम बता रहे स्थिति स एक क्षता का मतलब है वो परमात्मा यद्यपि सह शब्द का अर्थ होता है वह उसने एक क्षण किया तो ये सर्वनाम होता है पूर्व में बताया हुआ वस्तु तो को ही यहां पुनः बताता है अन्यथा तत्वमशी वाक्य देखिए तो तत्वमसी में आप तत्शब्द के द्वारा परमात्मा क्यों लेते हो तत्शब्द किसी कोई बोल सकते वह तुम हो वहां मतलब सामने जो घट है वो भी तुम हो सकते हैं सामने जो मकान है वो भी तुम हो सकते हो तो वह शब्द से परमात्मा ही क्यों लेते हो क्योंकि प्रकरणों को देखकर वहां अर्थ किया जाता है तो इसी प्रकार यहां स एक मतलब वो परमात्मा ईश्वर तो ईश्वर का विषय सुनते हुए शिष्य के मन में जिज्ञासा हो गई होना भी जाइए भगवान क्या वो ईश्वर है यदि है तो उसका लक्षण क्या है और यदि है तो उपलब्धि क्यों नहीं होता है उपलब्ध भी होना चाहिए एक नियम है यदि अस्थि तरी उपलब्धव्य यदि कोई वस्तु है उसकी उपलब्धि मतलब प्राप्ति होनी चाहिए यदि प्राप्ति नहीं हो रहे उसका मतलब वस्तु नहीं है जैसा वंद्यापुत्रा है तो उपलब्ध होना चाहिए खरगोश का शेंगे यदि है उसकी उपलब्धि होनी चाहिए किंतु उपलब्ध नहीं हो रहे इसका मतलब है नहीं वैसा ही ईश्वर यदि है उसकी उपलब्धि होनी चाहिए बोलते हम लोग ईश्वर है करके क्योंकि हम लोग आष्टिक है इसलिए मान रहे अच्छे है तो बता दीजिए वो कहां रहता है क्यों उपलब्ध नहीं है जैसा हम मकान देख रहे कुर्सी देख रहे बैठे हैं सबको देख रहे लाभ हो रहे उपलब्ध हो रहे उसकी भी होनी चाहिए इसका मतलब शायद ईश्वर नहीं होगा ऐसा कोई आक्षेप कर सकते हैं जिज्ञासा भी हो सकती है तो शिष्य के जो प्रश्न है उसको लेके कहा शिष्य ऐसी बात नहीं कुछ वस्तु होने पर भी आपको उपलब्ध नहीं होती वस्तु है, है किंतु उपलब्धि संभव नहीं उसके प्रति शास्त्र में आठ कारण बता दिया है इन आठ कारणों में कोई भी एक कारण हो वस्तु होने पर भी आपको उपलब्ध मतलब प्राप्ति नहीं होती जैसा हम अनुभव भी करते हैं विचार नहीं करते हैं विचार नहीं करते तो शिष्य के मन में पुनः जिज्ञासा हो गया गुरुदेव आप ये तो बता दीजिए जो आठ कारण में एक कारण भी दे हो वस्तु होने पर भी प्राप्ति नहीं होती है वस्तु होने पर भी उसका अनुभव नहीं होता है दर्शन नहीं होता है प्रत्यक्ष नहीं होता है उसमें सबसे प्रथम कारण है अति दोरात अति दूर होने से जैसा मान लीजिए हरिद्वार में गंगा जी है आपने मान लिया हरिद्वार में गंगा जी है स्वामी जी बता रहे हैं, हाये गंगा जी यदि हरिद्वार में गंगा जी है तो आपके सामने प्राप्ति क्यों नहीं हो रही? भक्ति होनी चाहिए उपलब्ध होना चाहिए दर्शन होना चाहिए उस गंगाजल से आजपन भी करना चाहिए इसका मतलब गंगा जी नहीं तो आप कहेंगे नहीं महाराज गंगा जी तो है किंतु दूर है इसलिए उसकी उपलब्धि नहीं होती आप स्वीकार नहीं करेंगे गंगा जी नहीं कहने पर भी आप स्वीकार यही करेंगे गंगा जी है तो यदि है उसकी प्राप्ति क्यों नहीं होती आप उत्तर देंगे बहुत दूर है उसके पास में जाने से उपलब्ध हो जाती तो अति दूर होने से वस्तु है किंतु प्राप्ति नहीं होती है इसी प्रकार परमात्मा है अति दूर है इतना दूर हो गया इतना दूर हो गया दूर नहीं उसको दूर बना दिया दूर होना अलग है एक दूर बनाना अलग है। दूर होने पर भी उसका स्मरण आपके पास में रहता है कभी कभी और कभी कभी पास में होने पर भी उसको इतना दूर करते भूल ही जाते हैं, ऐसा भी देखा जाता है तो परमात्मा है अत्यंत दूर है श्रुति भी बोल रहे तद दूर है तद्वंति के ईशावाश्य बता रहे इतना दूर है इतना दूर है वो अज्ञानी के लिए वहां तक पहुंच ही नहीं सकता क्यों नहीं पहुंच सकता जैसा कस्तूरी मृगा है उस कस्तूरी के पास पहुंच नहीं सकती। वो ढूंढ रहे कोई कस्तूरी का सुगंध बाहर से आ रहे दौड़ते दौड़ते दौड़ते अंधता मर जाती है वो कस्तूरी तक नहीं पहुंच सकती। उनको बेचारा पता नहीं है कस्तूरी मेरा नाभि में है करके, ढूंढते ढूंढते इतना दूर जाते हैं जीवन ही गवा लेता है, है। वैसे ही जो आत्मा है सबका अंतर्यामी है तो अंतर्यामी होने पर भी अविद्या के कारण इतना दूर हो गया इतना दूर बना दिया उस अनात्म पदार्थ ने उसको दूर बना दिया जो दूर है उसको समीप बना दिया जो सरल है उसको कठिन बना दिया जो कठिन है उसको सरल बना दिया जैसा परमात्मा तो हमारे अंदर पहले ही बैठा है और जो विषय है उनको आपने बाहर से लाके उसमें भर दिया संस्कार पहले नहीं था जैसा मान लीजिए कुमार है कुलाल घड़ा बनाता है अभी कुलाल घड़ा बनाता है उस घड़े के अंदर आकाश क्या उसने घुसड़ दिया कुलाल ने नहीं घुसाड़ा आकाश घट बनते हुए उसके अंदर आकाश आ गया उस आकाश को घुसड़ने के लिए आपको कोई प्र... प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं स्वभावता है किंतु उस घड़े में यदि जल भरना हो अथवा अन्य कुछ भरना हो आपको प्रयत्न करना पड़ता है वैसे ही ये जो अंतकरण अथवा शरीर रूप है घड़ा है ये प्रारब्ध के अनुसार बनते हुए उसके अंदर आकाश के समान परमात्मा पहले से है पहले से विद्यमान है और जो बाह्य विषय है रूप रसादी है उनको हम लोग से खींच करके अंदर घुसर दिया तो स्वभावता है पहले है है परमात्मा को हमने कठिन बना दिया और बाह्य पदार्थ को घुस दिया उसको सरल बना दिया इसलिए जो परमात्मा होने पर भी अज्ञान के कारण अविवेक के कारण अति दूर हो गया तो इसलिए अति दूर होने पर वस्तु है आपको प्राप्ति नहीं हो सकती ईश्वर भी ऐसा है दूसरा कारण है अति समीपात अत्यंत समीप होता है व्यक्ति उसका अवहेलन करता है उसकी उपेक्षा करता है उसकी महत्ता नहीं समझता है व्यक्ति जो सदा रहता है आपके पास निरंतर रहता है उसकी उपेक्षा होती है उसकी महत्ता हम पहचानते नहीं जैसा देख लीजिए लोक में भी एक व्यक्ति वर्ष भर पूरा एक साल तक जल पिला रहे सभी को प्याऊ लगा दिया और एक व्यक्ति विशेष दिन में केवल आपको शरबत पिला रहे साल में एक बार या दो बार गुणगान किसका होता है जो शरबत पिलाने वाला है उसका गुणगान होता है अरे उन्होंने बढ़िया शरबत पिला दिया जो साल भर जल पिला रहे उसको कोई नहीं पूछते क्योंकि वो प्रतिदिन का हो गया वो नगण्य हो गया अतः वह एक व्यक्ति आपको प्रतिदिन भोजन खिला रहे और एक तो साल में एक या दो बार बढ़िया हलवा पूड़ी खिला दिया गुणगान उसका हो रहे उन्होंने बहुत बढ़िया भोजन खिला दिया तो कहने का मतलब है जो वस्तु सदा रहती है अत्यंत जो समीप में होती है वो धीरे धीरे उपेक्ष होती है। सबसे यदि निकट है परमात्मा क्योंकि उसी का नाम है अंतर्यामी अंतर्यामिका उससे आगे अंतर कोई है ही नहीं बाह्य पदार्थों के अपेक्षा हम शरीर को अंदर मानते शरीर के अपेक्षा इंद्रियों को अंतर मानते उसकी अपेक्षा प्राण को उसके अपेक्षा मन को भी अंतर मानते हैं। मन के अपेक्षा बुद्धि मानते हैं किंतु ये बुद्धि के अंदर भी है उसके अंदर कोई है ना अत्यंत समीप है क्योंकि हमारा स्वरूप है तो इसलिए अत्यधिक समीप होने पर भी वस्तु को हम उपेक्षा करते हैं होने पर भी उपलब्धि नहीं होती है देशा मान दीजिए दीपक अपने जला दिया दीपक सबको प्रकाशित कर रहे हैं किंतु आपके नीचे में स्वयं वो प्रकाशित नहीं कर रहे अंधकार रहता है वैसे ही हम बाह्य पदार्थों को देख कर रहे सब कुछ है करके अंदर हम झांकते नहीं वहां अंधकार रहता है तो अत्यंत समीप होता है वस्तु है उपलब्ध नहीं लोक में भी देखिए आंख में जो अंजन लगाते हैं काजल लगाते हैं माई पलक के अंदर उसको लगाने के लिए आप आयना क्यों देखते हैं आंख से देख के लगाइए ना दूसरे को यदि लगाते हो आप वहां तो आयना नहीं लगाते हैं अपने को लगाने के लिए आयना का क्या जरूरत है इतना समीप है आपके आंख से उसी आंख से तो देख लीजिए किंतु तो नहीं देख सकते अत्यंत समीप होने से अथवा तो हम किताब पढ़ते हैं किताब का एक सीमा होती है अति दूर होने से भी आपको दिखेगा नहीं अत्यंत समीप होने पर भी आपको दिखेगा नहीं तो इसलिए एक बीच में अंतर होता है तो अति समीप है परमात्मा जैसा समीप कोई है नहीं तो अति समीप होने पर भी वस्तु है उपलब्धि नहीं होती है दूसरा कारण माना है तीसरा कारण माना है इंद्रियाघाता तो अर्थात हमारे जो देखने का साधन है इंद्रिय है इन इंद्रियों के द्वारा हम देख रहे हैं ये रूप लाल है ये नेत्र के द्वारा ज्ञान होता है अभी हम सत्संग सुन रहे शब्द ज्ञान हो रहे श्रवण इंद्रिय के द्वारा ए चल रहे पंख चल रहे जो ज्ञान हो रहे तो इंद्र के द्वारा हो रहे अभी कोई अंधा व्यक्ति है उसके सामने कोई रख दिया है तो लाल किंतु आपने बोले सफेद है करके उसको ज्ञान नहीं होगा क्योंकि इंद्रियां नहीं इंद्रिया घात हो गए कोई भई रहे उनके सामने संगीत बजा दीजिए तो उनके सामने संगीत बजाने पर भी वो कहेंगे संगीत बजाए ही नहीं क्योंकि सुनने के लिए उसका कान नहीं तो इंद्रियां घात होने पर भी इंद्रिया का अभाव होने पर भी वस्तु है आपको ज्ञान नहीं हो सकता चौथा कारण माना है मनो अनवस्थानात ये सबसे बड़ा कारण है मन की स्थिरता नहीं है मन किसी अन्य विषय में चिंतन कर रहे तभी भी वस्तु होने पर भी उपलब्धि नहीं होती ये सबका अनुभव है जैसा भी सत्संग सुन रहे सुनने पर भी शब्द तो कान में गया किन्तु अर्थ का बोध नहीं होता है क्यों कान ने तो अपना काम कर दिया उन्होंने कान का काम है शब्द को ग्रहण करके मन तक पहुंचाना उस अर्थ का अनुसंधान कान नहीं कर सकता तो अर्थ को ग्रहण करने की सामर्थ्य है मन में यदि मन कोई अन्य विषय में चिंतन में लगा है बैठे ही यहां है शब्द सुन रहे चिंतन कर रहे किसी अन्य वस्तु का तभी सुनने पर भी हम उसको ग्रहण नहीं कर सकते इसलिए बृहदारण्य उपनिषद में कहा मनसा पश्यती मनस तृणोती मन से ही हम देखते हैं मन से ही हम सुनते हैं ये कैसा मन से कैसा देख रहे हम देखते तो आंख से हमारा जो अनुभव सिद्ध हो रहे हम आंख से देख रहे श्रुति बोल रहे मनसा पश्यती बोल रहे क्या ये जो हमारा अनुभव ठीक है अथवा स्ुति को हम ठीक माने दोनों विरुद्ध है तो इसलिए दोनों अपने अपने स्थान में दोनों ठीक है किंतु विचार करने पर श्रुति जो बता रहे वो बिल्कुल ठीक है एक ऐसा जैसा देखा जाता है जैसा कोई एक लोहार था कुछ बाण का नोक बना रहा था बिल्कुल नुकेला उसकी दृष्टि पूजा उसमें लगी थी उसी समय में उसके सामने से एक वारात जा रहे थे शादी के बैंड बाजा के सहित गाजा बाजा के सहित जा रहे थे और वो दत्तचित्त होकर केवल वो बाण को नोक ही बना रहा था तो वारात उनके सामने से गई कुछ समय के बाद एक दूसरा व्यक्ति आ गया उनसे पूछा यहां से कोई वारत गई मैं पीछे छोटा आपने देखा उन्होंने बोल दिया मुझे पता नहीं अरे जिसके सामने से जा रहे वो बोल रहे मुझे पता नहीं शब्द भी सुना होगा देखा भी होगा तो भी पता नहीं क्यों बोल रहे कारण है वहां मन नहीं है जब तक इन इंद्रियों के साथ मन आरूढ़ ना हो आप वस्तु को देखने पर भी नहीं देख रहे सुनने पर भी नहीं सुन रहे इसलिए सावधान रही इंद्रिया सबसे बड़ी धोखा देने वाली इंद्रियों का काम है विषय तक पहुंचाना बस हो गया उसका काम मन है सीधा साधा है भोला भाला है उस मन को लेकर विषय तक पहुंचा दिया और मन ने सोचा ये आपका अच्छा मन है विचारवान मन है वो विचार करेगा यदि विचार से रहित है उस वस्तु को बार बार देखेंगे विचार नहीं करेंगे मन ये अच्छी वस्तु है मुझे चाहिए बस मन ने उसका एक आकृति खींच करके अंदर ले गई और उसके बाद धीरे धीरे विचार करते उसमें प्रवृत्त होते उस मन को ले गया कौन बाहर? इंद्रिया और वो तटस्थ हो गया पिछले मन से ही देखते हैं हम लोग सुनते भी मन से ही मन का स्थान विशेष माना है शास्त्र में और उस मन से ही हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं यद्यपि परमात्मा को जानने के लिए आपके साथ कोई साधना नहीं ना कोई आपके साथ कोई ऐसा प्रमाण भी नहीं वो इंद्रियों से परे है अवांग मनस गोचर वाणी और मनसे से भी परे यथो तो वाच निवर्तंते अाप्या मनसा सा वाणी और मन भी लौट के आती किंतु बोलते ऐसी बात नहीं मनसा एवाप्तव्य मन के द्वारा ही उसको जान सकते मन से ही अप्राप्त कर सकते किंतु सा मन है शुद्ध मन है एकाग्र मन है दृश्यते तग्रया बुद्ध्य सूक्ष्मया सूक्ष्म दृष्टि भी उसे देख सकते आप तो इसलिए मनो मनोअनवस्था मन यदि दरोदर हो वस्तु है उपलब्ध नहीं होता है और दूसरा कारण है सूक्ष्म होने से पांचवा कारण अत्यंत सूक्ष्म होने से वस्तु है आपको प्राप्ति नहीं हो सकती परमात्मा तो अणोरणीया महिया इतना सूक्ष्म है इतना सूक्ष्म है उससे सूक्ष्म कोई है नहीं इसलिए अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ है जैसा हमारे नेत्र के सामने कितने कीड़े घूम रहे पता नहीं कीटान सूक्ष्म है किंतु हम कहां देख रहे नहीं देख सकते तो सूक्ष्म होने से भी वस्तु की उपलब्धि नहीं होती और दूसरा कारण है व्यवधानात्म छठवा कारण व्यवधान होने से जैसा आप मंदिर में जाते हैं दरवाजा तो खुला है किंतु बीच में एक पर्दा पड़ा है भगवान के सामने और आपके बीच में एक पर्दा है सामने खड़े होने पर भी आप भगवान को देख नहीं सकते इसका मतलब मंदिर में भगवान नहीं है तो आप कहेंगे है किंतु वो पर्दा है उसके कारण हम नहीं देख रहे व्यवधान आ गया वैसे ही यहां पर्दा कोई अलग नहीं है अविद्या रूप पर्दा पड़ा है अविद्या रूप पर्दा होने के कारण जीव और परमात्मा के बीच में व्यवधान है दर्शन नहीं हो रहे पास में है एकदम तो भी उपलब्धि नहीं होती और सातवा कारण है अभिभवात अभिभव का मतलब है दब जाना नष्ट नहीं जैसे किसी से यदि पूछे दिन में नक्षत्रा और तारा है तो विचारवान कहेंगे है कहेंगे दूसरा पूछेंगे दी है तो देखना चाहिए प्राप्ति होनी चाहिए नहीं देख रहे इसका मतलब है नहीं तो आप कहेंगे नक्षत्र और तारा तो है किंतु सूर्य के प्रकाश के द्वारा वो अविभव हो गया दब गया है अभिभव का मतलब है सूर्य प्रकाश ने उसको ढक दिया वैसे ही यहां परमात्मा है सबके अंदर है उसके द्वारा ही सब प्रकाशित हो रहे हैं जैसा लोक में भी व्यवहार करते बादल ने सूर्य को ढक दिया बोलते बादल ने सूर्य को आच्छादन किया अच्छा ये सूर्य को आच्छादन, बादल ने किया आप किस प्रकाश से देखा बोलते तो सब लोग है बादल ने सूर्य को ढक दिया ये बादल को किस प्रकाश से देखा आप उसी सूर्य के प्रकाश से वैसे ही यहां बादल के समान है अज्ञान है तभी भगवान को वहां कहना पड़ा अज्ञानेनावृता ज्ञानम तेन मुह्यंती जंतव उस अज्ञान के द्वारा आवृत हो रहे ढक रहे इसलिए जो आच्छादन होने से अभिभव होने से वस्तु है उसकी प्राप्ति नहीं होती है और आठवा कारण बताया समान अभिहारात समान वस्तु में समान वस्तु मिलने पर तो आपको यहां वस्तु होने पर भी उपलब्धि नहीं होती जैसा कमलों का ढेर लगा दिया उसमें आपने भी एक कमल डाल दिया एक हजार कमल था आपने एक डाल दिया एक हजार एक हो गया कुछ समय के बाद आपसे ये पूछे आपने जो कमल डाला है वो दिखा दे दो किन करके तो बता सकते दिखाओ और नहीं दिखा सकते ये समान में मिल गया अथवा एक बर्तन में सभी लोग एक एक गिलास दूध डाल रहे हैं अथवा एक एक लीटर आपने भी उसमें एक लीटर दूध डाल दिया कुछ समय के बाद आपसे पूछे आपने जो दूध डाला था वो दिखा दीजिए आप दिखा नहीं सकते है किंतु आप बोल सकते हैं मैंने दूध डालना हूं डाला हो तो दिखा दीजिए तो आप कहेंगे इन सब दूध के साथ ये मिल गया वैसे ही परमात्मा है शरीर है इंद्रिय है प्राण है मन है अज्ञान के साथ गोलमोल हो गया इसलिए उपलब्ध नहीं हो रहे आठ कारण के द्वारा वस्तु होने पर भी उपलब्ध नहीं होता इसलिए हे शिष्य परमात्मा है तुम विश्वास करो विश्वास तो करना ही पड़ेगा तर्क भी होना चाहिए युक्ति भी होना चाहिए ये आवश्यकता है किंतु तो विश्वास के बिना नहीं चला गुरु ने समझा दिया शिष्य को बार बार ये जो आठ कारण यदि है तभी वस्तु होने पर भी उपलब्धि ने इसलिए ईश्वर है तुम तो मानो शिष्य ने पुनः प्रश्न किया गुरुदेव कैसा माने आपने कारण तो बता दिया बिल्कुल ठीक तो माने कैसा मानने के लिए माने उसको ज्ञान होना चाहिए कैसा माने ईश्वर है इधर के तो गुरुजी ने कहा शास्त्र बता रहे महापुरुषों का अनुभव है इसलिए आपको मानना ही पड़ेगा शिष्य तो तर्क कुतर्क था उन्होंने बोलते गुरु जी कैसा माने नहीं मानेंगे हम समझाते समझाते थक गए तो एक दिन एकादशी का दिन था तो बोलते बोलते बीच में गुरु जी रुक गए एकाएक रुक गए तो जितने भी जो सुनने वाले थे उन्होंने सोचा आज गुरु जी को हुआ तो क्या एकाएक रुक गए क्यों उतने में जो तर्क करता था तर्क तो करता था किंतु श्रद्धालु बीतता हो सेवा खूब करता तो उन्होंने कहा गुरु जी आप एकाएक क्यों रुक गए बोलना बंद क्यों किया तो उन्होंने कहा आज एकादशी है मैंने कुछ खाया नहीं बहुत भूख लग गई प्यास लग गई थोड़ा था दूध मिलेगा तो बहुत अच्छा हो जाता था वो जो तर्क करता था वो दौड़ते हुए गए एक गिलास गाय का दूध लाया उन्होंने कहा मैं केवल गाय का दूध पीता हूं भैंस का नहीं वो दूध नहीं होता है तो उन्होंने कहा गाय का, का दूध लाया तो गाय का दूध लाके के गुरु जी के सामने रख दिया वो देखते रहे और अंगुले डाल के उसको हिला रहे नाक के द्वारा सूंघ रहे हाथ में लगा कर इधर उधर मल रहे सब जितने भी बैठे है वो तमाशा देख रहे इनको हुआ तो क्या अभी जो बता रहे थे मुझे भूख लग गई दूध लेके आओ। पी रहे नहीं दूध को देख रहे सूंघ रहे कान के पास ले जा रहे अदर हाथ में लगा रहे उतने में उस सज्जन ने पूछा गुरु जी आप ये क्या कर रहे तमाशा दूध तो बढ़िया है गर्म भी नहीं है और दूध में कुछ गिरा भी नहीं है बिल्कुल तो भी आप दूध नहीं पी रहे बार बार देख रहे इधर उधर कर रहे उतने में गुरु जी ने कहा बेटा मैंने सुना हूं दूध में घी होता है कह शास्त्र और महापुरुषों से मैंने सुना हूं किंतु मैं घी को ढूंढ रहा है यहां घी कहा है मुझे तो घी नहीं मिल रहा है, सूंघ रहे तो घी का भी सुगंध नहीं आ रहा है, और अंगुली से जो हिला रहा हूं तभी भी नहीं है हाथ को लगा रहे तभी भी घी का बहन नहीं हो रहा इसका मतलब दूध में घी नहीं होगा ए केवल कपोल कल्पित होगा उतने में उस सज्जन ने कहा गुरुदेव आप तो बिल्कुल भोले वाले दूध में तो घी होता है ऐसा कैसे दिखेगा वो उसके लिए पहले दही बनाना पड़ेगा उसके बाद मंथन करना पड़ेगा मक्कन निकलने के बाद उसको गर्मी करें तभी जाके घी मिलता है उन्होंने कहा बेटा यदि दूध में यदि घी है उस घी को निकलने के लिए आपको इतना प्रयत्न करना पड़ता है तभी घी की उपलब्धि होती है तो तेरे अंदर जो परमात्मा है क्या उसका ऐसा ही दर्शन होगा उसके लिए भी आपको मंथन करना पड़ेगा या मंथन कोई अलग नहीं उपासना साधना चिंतन है उससे मंथन करो। तभी जाके मंथन करने से सबके अंदर विराजमान परमात्मा है विषयों से अलग होकर आपके सामने प्रकट हो जाएगा तभी शिष्य समझ गए गुरुजी ने सारा नाटक किया मुझे समझाने के लिए तो कहने का मतलब है परमात्मा सर्वत्र है उसमें कोई संशय नहीं तो इसलिए उस परमात्मा ने एक क्षण किया तो शिष्य ने पुनः प्रश्न किया ठीक है भगवान हमने मान लिया ईश्वर सर्वत्र है होने पर भी उपलब्ध इसलिए नहीं होता है इन आठ कारणों में कोई भी कारण उपलब्ध नहीं होता है किंतु उसका लक्षण तो क्या है किसको ईश्वर कहते हैं तभी गुरु ने कहा ये जो पांच क्लेश से रहित है वही ईश्वर है पंच क्लेशा अपरमृष्ट ईश्वर ये पांच क्लेशों से युक्त है इसको जीव कहते हैं। तो शिष्य के मन में पुनः जिज्ञासा हो गई भगवान ये क्लेश क्या है पांच कौन है तो उसमें सबसे पहले अविद्या है। अविद्या नाम का क्लेश है अविद्या का मतलब ये अभाव पदार्थ नहीं लेना शब्द के अनुसार आप विचार करते हो ना विद्या इति अविद्या। जो विद्या नहीं है वो अविद्या अर्थात विद्या का अभाव है किंतु अविद्या कोई अभाव पदार्थ नहीं बड़े बड़े दार्शनिक है विचारक मानते हैं उसको अभाव ही स्वीकार करते हैं। नैयिक भी मानते हैं अभाव मतलब ज्ञान का अभाव ही अज्ञान मानते हैं। लोक में भी बोलते हैं, मैं अज्ञानी हूं अर्थात मेरे अंदर ज्ञान नहीं है अज्ञानी का मतलब क्या है? ज्ञान नहीं है अभाव सिद्ध होता किंतु अज्ञान अभाव नहीं है अभाव हो ही नहीं सकता यदि अभाव मानते हैं भगवान का वचन से विरोध हो जाएगा भगवान क्या बोल रहे अज्ञाने ना आवृतम जानम बोल रहे क्या कोई अभाव पदार्थ किसको ढक सकता है कभी नहीं ढक सकता है अभाव पदार्थ ढकता नहीं ढकने का सामर्थ्य है भाव पदार्थ में भगवान कृष्ण कैसा कह रहे हैं अज्ञान के द्वारा ज्ञान आवृत्त हुआ है अज्ञान ने ज्ञान को ढक लिया करके तो इसका मतलब भगवान झूठ बोल रहे हैं यदि भगवान झूठ बोल रहे थे सारा गीता भी झूठा होगा और सारा गीता को आश्रय करके जो मुक्त हो गए वो पुरुष वो भी झूठे हो जाएंगे ये कभी संभव नहीं तो इसलिए अज्ञान अभाव पदार्थ नहीं एक तरह और दूसरा बात है यदि अज्ञान कोई यदि आप अभाव मानते हैं अभाव किसके प्रति कारण नहीं बनता है अभाव से कभी भाव उत्पन्न नहीं होता है अभाव कारण ही नहीं बनता है तो सारा जगत का कारण है अज्ञान को माना है तो अज्ञान को यदि आप कारण मानते हैं जगत का वो अभाव नहीं हो सकता है ये दूसरा हेतु तो। होगा तीसरा कारण है अभाव में कोई गुण नहीं रहते जैसा ये काला अभाव है ये पीला अभाव है लाल अभाव है, बड़ा भाव है छोटा अभाव है नहीं होता अभाव बोलते अभाव ही घट का अभाव पटका का अभाव मट अभाव और वहां कोई विशेषण नहीं रहता है कोई गुण नहीं रहते किंतु तो अज्ञान में तीन गुण है सत्वगुण रजोगुण तमो गुण माना है इसलिए तीन कारणों के द्वारा ये अज्ञान अभाव पदार्थ नहीं एक तो आच्छादन कर रहे इसलिए अभाव नहीं दूसरा ये है जगत के प्रति कारण है अभाव कारण नहीं बनता सत्वादि गुणत्रय होने से भी अज्ञान अभाव पदार्थ नहीं इस अज्ञान को क्लेश माना है वो जो अज्ञान को भी पुनः दो भाग में विभक्त किया ये सारा जगत उसका ही खेल है अज्ञान का ही खेल है कारण अविद्या और कार्य अविद्या से भेद करती एक कारण अविद्या है एक कार्य अविद्या। कार्य अविद्या ही दुखदायक है कारण अविद्या दुख तो नहीं देती आपको तो कार्य अविद्या आप चार भाग में देख सकते हैं, हम अनुभव भी कर रहे किंतु तो विचार नहीं कर रहे इसलिए हां परमात्मा ने विचार किया ये जो कार्य विद्या है चार प्रकार से जैसा मान लीजिए शरीर को लेकर ही विचार कीजिए अपना ये जो शरीर है भौतिक शरीर मानते ये अनात्मा पदार्थ है आत्मा नहीं है तो अनात्मा क्यों है ये आत्मा का परिणाम नहीं है अनात्मा जो माया है अविद्या का कार्य होने से शरीर भी अनात्मा हो गया और अनात्मा इसलिए है ये दृश्य पदारता इसलिए अनात्मा है अनात्मा इसलिए है दूसरे का आश्रय में रहता इसलिए अनात्मा है और अनात्मा इसलिए अनेक है संगात है इसलिए भी उसको अनात्मा माना जाता है देखिए आत्मा एक है किसी के आत्रे में नहीं रहता है सबको भले आश्रय देंगे और आत्मा है निरावयव है तो इसलिए शरीर है अनात्मा है अनेक कार्यकरण संगातों से मिला है अभी शरीर में आत्मत्व तो बुद्धि हो रही है अनात्मरूप शरीर में आत्मत्व तो बुद्धि कोई कहेंगे महाराज अनात्म शरीर में आत्मत्व तो बुद्धि कहां कर रहे सारा जो व्यवहार कर रहे राग द्वेष हो रहे किसको लेकर अनात्म शरीर को आत्मा मान करके यदि आप ठीक ठीक से समझ लिए ये शरीर अनात्मा है मेरा स्वरूप नहीं है तभी आपको कितना भी कुछ बता दीजिए आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा अभी थोड़ा सा बोलेंगे तो झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाएंगे कोई लंगड़ा है उसको बोलते हैं लंगड़ू कह दीजिए अंधे को अंधा कहिए अब झगड़ा करेंगे क्योंकि अनात्मा को आत्मा मान लिया तो ये अविद्या है अभी यदि ठीक से विवेचन करेंगे आप तभी आप कभी ये नहीं कर सकते जैसा को एक संत थे विचारवान संत निष्ठावान थे क्योंकि संतों का स्वभाव होता है विक्ष करते हैं, तो विक्ष करने गए संसार में तो रुचि नाम वैचित्र अलग अलग प्रकार के व्यक्ति रहते कोई सम्मान भी करता है कोई अपमान भी करता है तो सम्मान और अपमान किसका होता है शरीर को लेकर ही ना आत्मा का कोई ना सम्मान होता है ना कोई अपमान होता है शरीर को लेकर ही सम्मान और अपमान होता है और उसी को लेकर व्यक्ति मर जाते हैं, सम्मान करने से खूब फूल जाते हैं अपमान करने से उसमें शत्रुता अभाव करते तो विक्ष में जाते थे संत तो विक्ष में जाते थे उनको खूब गाली देते थे पीछे महात्मा बन गया कमाता नहीं खाता है केवल बैठ के घर उतने में किसी ने दूसरे ने सुना महाराज वो तो गाली दे रहे हैं आपको अच्छा मुझे गाली दे रहे निंदा कर रहे किसकी उन्होंने कहा आत्मा नम निंदन तीचे स्वात्मा ना स्वयं एवजा अच्छा ये बताओ किसकी निंदा कर रहे आत्मा की निंदा कर रहे अथवा अनात्मा की निंदा कर रहे क्योंकि शरीर में दो अंश है ना एक दृष्टा सबको देखने वाला प्रकाशित करने वाला जो क्षेत्रज्ञ है आत्मा और एक दृश्य है माया का कार्य है दृष्टो नष्ट भगवान वाष्यकार जी वहां बता दिया कदली कम्बवत केले के पेड़ के समान देखते देखते नष्ट होने वाले किसकी निंदा कर रहे हैं आत्मा ना निंदन तुष्टेद स्वात्मा ना स्वयं बचा आत्मा की निंदा कर रहे अपने आप को ही निंदा कर रहे हो जैसा मान दीजिए जो कोई ऊपर के वर मुंह करके आकाश को मैं थूकूंगा गंदा करेगी वो थूक उड़ करके उसके मुख में गिर जाएगी शरीर हम निंदंतु स्टेद मेरी शरीर की निंदा करते सहाय स्टे जनहा मेरी सहायता कर रहे वो क्यों निंदनीय शरीर का यदि निंदा कर रहे तो गलत कैसा बोल रहे मेरा सहायता कर रहे तो कहने का मतलब है शरीर अनात्मा है इस अनात्मा शरीर को लेकर ही साराम सत्य जैसा व्यवहार कर रहे आत्मा जैसा व्यवहार कर रहे यही बड़ी अविद्या है ये विद्या में प्रथम माना जाता है और ये शरीर अनित्य है निश्चय यदि अनित्य ना होता तो अभी तक यहां तक नहीं पहुंचे बचपन मर गया जवानी आ गई जवानी मर गई बुढ़ापा आ गया ये क्या है परिवर्तन है अनित्य है तो अनित्य होने पर भी इसको अनित्य मानने के लिए तैयार नहीं कोई बस नित्य ही मान के व्यवहार कर रहे हैं तो अनित्य शरीर में जो नित्यत्व बुद्धि हो रही है ये दूसरी अविद्या है और ये संसार और शरीर दुख रूप है दुख कालयम अशाश्वतम भगवान बता रहे कोई भी गारंटी से नहीं बता सकते मैं शरीर सुख हूं कुछ ना कुछ उसके अंदर रोग है दुख के दुख रूप शरीर और संसार में सुख मान रहे ये तीसरी अविद्या माना है कार्य अविद्या में और चौथा है शरीर जैसा अपवित्र कोई वस्तु है नहीं छह कारणों से अपवित्र माना है शास्त्र में उत्पत्ति से लेकर मृत्यु पर्यंत पीज दे के शरीर का प्रश्नोपनिषद में कहा दिया है रई और प्राण कहा दिया शुक्र और शोणित बता दिया और ये शरीर स्थिति किसमें देखे अन्न में और शरीर रह रहे कहा गर्भाशय में ऐसे ऐसे जगह में और शरीर में देखे नौ द्वार में कुछ ना कुछ मल निकलते रहते निस्संदात और अंततः मृत्यु के बाद शरीर को स्पर्श करने से बोलते स्नान करो अपवित्र है आदेशवचात प्रतिदिन शरीर को हम स्नान करवाते साबुन लगाते यदि पवित्र हो तो करने का क्या जरूरत है उसको ऐसा अपवित्र शरीर में पवित्रत्व तो बुद्धि हो रही इसी का नाम है अविद्या अनित्य शरीर में नित्यत्व तो बुद्धि कर रहे अपवित्र शरीर में पवित्रत्व तो बुद्धि कर रहे दुक शरीर में सुखत्व तो बुद्धि कर रहे अनात्म शरीर में आत्मत्व तो बुद्धि कर रहे बस यही अविद्या है ये भाव जब तक रहेगा तब तक उसको जीव माना जाता है इस भाव से ऊपर उठ गया तभी उसको ईश्वर कहता है, शिष्य प्रथम क्लेष है अविद्या उसके बाद दूसरे एक क्लेश माना है अस्मिता का अस्मिता का मतलब एक प्रकार का अहंकार दो पदार्थ है एक दृष्टा है एक दृश्य है दृष्टा में भी अहंकार नहीं रहेगा दृश्य में भी नहीं रहेगा जैसा मान लीजिए अग्नि भी आपको नहीं जला सकती काष्ट भी नहीं जला सकती, तो जला रहे कौन ई जो अग्नि है वही जलाती है दोनों का संयोग होने से अग्नि में एक सामर्थ्य आती है जलाने का वैसे ही यहां दृश्य और दृष्टा दोनों एक होने से एक अश्मि अश्मि मयह करके होता है अस्मिता इसको लेकर जीव बोलता है अहंकार करता है एक क्लेश है हां जो अहम वह ही दो माना जाता है उसको देखना चाहिए कौन सा अहम एक तो रजोगुण और तमोगुण के जो अहम होता है वो दृश्य को लेके होता है वो क्लेश के अंतर्भूत जाता है और सत्व प्रदान होकर अहम ब्रह्मास्मि जो होता है और ये जो क्लेश नहीं माना जाता है तो इसलिए जो अस्मिता है द्रिग और दृश्य के संबंध होकर एक अस्मी बुद्धि होता है मैं हूं अनात्म पदार्थों को लेकर ये जब तक रहेगा तब तक उसको जीव माना जाता है वही अस्मिता परिवर्तन होकर शुद्ध सत्य होकर अहम ब्रह्मास्मि में जाएंगे तब तक वो परमात्मा स्वरूप होता है क्लेश आगे का विचार हम लोग कलक ओं पूर्णमद पूर्णमद पूर्णात्दच्य पूर्णश पूर्णमाध पूर्णमेवशिष्य ओम शांति शांति शांति